देवी भागवत प्रथम स्कंध सूर्य जी कहते हैं ब्यास जी अनुपम तेजस्वी पुरुष हैं उनका उक्त कथन सुनकर परम तेजस्वी सुखदेव जी उनसे कहने लगे धर्मात्मन यह बात तो मेरे मन बिल्कुल दम्भसी प्रतीत हो रही है कि राजा प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त हैं पिताजी भला जो राज्य करता है वह कैसे भी दे हुआ मेरे मन में यह बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है अतः अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्र की भांति उसके अछूते रहने वाले दे जगत में कैसे रहते हैं पिताजी जिसे भोग लिया गया है वह अभुक्त रह जाए और जिसे कर लिया है वह अकृत रह जाए यह कैसे हो सकता है इंद्रियों का व्यवहार कैसे दूर हो सकता है माता पुत्र स्त्री और कुलटा इनमें भेद एवं अभेद क्यों न किया जाए और यदि किया गया तो फिर मुक्तता कहाँ रही यदि कडवा, नमकीन तिक्त कसाय और मीठा आदि रसों को जीव जानती है और मनुष्य के द्वारा उत्तम उत्तम पदार्थ भोगे जा रहे हैं सर्दी गर्मी सुख दुख को भी वह भली भांति समझता है तो पिताजी किस प्रकार वह जीवन मुक्त हुआ मेरे संदेह का यही विषय है शत्रु और मित्र का ज्ञान होने पर द्वेष एवं प्रेम होना सदा सिद्ध नियम है राजा जनक व्यवहार में रहते हुए कैसे इस नियम को तोड़ सकते हैं चोर और तपस्वी दोनों में उनकी समान बुद्धि कैसे रह सकती है और यदि विषम बुद्धि है तो फिर मुक्तता कैसी पिताजी मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा फिर राजा गृहस्थ रहकर कैसे जीवन मुक्त हैं यही महान शंका मेरे मन में हो रही है साथ ही उनकी बात सुनकर उन्हें देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है अतः अपना संदेह दूर करने के निमित्त मैं मिथिलाी जाता हूँ सूजी कहते हैं इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना सुखदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने यह वचन कहा महाभाग मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी वह मुझे स्वीकार है अतः जनक जी द्वारा सुरक्षित नगर देखना मुझे महान अभिष्ट हो गया मुझे यह निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है यह मनु आदि महर्षियों की सतत घोषणा है पिताजी फिर यह नियम कैसे लागू रह सका यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है यह प्रसंग तो ठीक वैसा ही है कि जैसे कोई कहे मेरी यह माता बंध्या है महाभाग आप एक महान तपस्वी हैं मिथिला जाने के समय मैं अपना हार्दिक विचार आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ सूत जी कहते हैं सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दिन वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और वे कहने लगे व्यास जी बोले बेटा सुखदेव तुम्हारा कल्याण हो तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो पुत्र तुम बड़े बुद्धिमान हो मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंदपूर्वक जा सकते हो वहाँ जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना कहीं किसी प्रकार भी अन्यत्र मत जाना तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ पुत्र तुम्हारे आँखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो पुत्र जनक जी के द्वारा अपना संदेश निवृत्त कराने के पश्चात तुरंत यहाँ आ जाना तदनंतर वेदाध्यन में तत्पर होकर सुखपूर्वक मेरे पास रहना